नारायण नारायण आज का विषय है कर्म मार्ग से जाते समय नाम की अत्यंत जरूरत है परमार्थ साधने के लिए बड़ी उदार वृत्ति चाहिए जिसका मन विशाल है उसी को परमार्थ सत्यता है जो मन से धनवान हो वही संत बनेगा गृहस्थ आदमी घर में जो कुछ हो वह सब का सब न दे डाले यह सही है लेकिन मौका पड़ने पर सब दे डालने की उसके मन की तैयारी तो होनी ही चाहिए यह भी उतना ही सही है वास्तव में भगवान को सर्व देने की अपेक्षा स्व देना सीखो स्व देने के बाद सर्व ना दे तो भी कोई हर्ज नहीं होता क्योंकि फिर वह हमारा हमारे मालिकी की तरह की रह ही नहीं जाता क्योंकि फिर वह हमारा हमारे मालिकी का रह ही नहीं जाता लेकिन इसके विपरीत यदि सर्वदेकर स्वदेना रह जाए तो सब देने का संतोष नहीं मिलता भगवान को स्व स्व देने का मतलब है मैं उसका हूं यह भाव दिन रात मन में बनाए रखना वैदिक कर्म से चित्त शुद्धि होती है किंतु जिस भगवान की प्राप्ति के लिए चित्त शुद्धि करनी होती है उस भगवान का अधिष्ठान उस कर्म में न हो तो कर्म मार्ग का अंत निरी में होता है इसके अलावा आजकल बाह्य परिस्थिति में अंतर आ जाने के कारण वैदिक कर्म जैसे होने चाहिए वैसे होते नहीं हैं अतः कर्म योग से जाते समय कर्म की पूर्तता हो इसलिए आज भगवान के नाम की अत्यंतिक आवश्यकता है कर्म का अनुष्ठान सच्चे मन से करने वाले आदमी के मन में केवल कर्म करना ही सब कुछ है यह जो की भावना उत्पन्न होती है, है। उसके बारे में सिर्फ मेरा आक्षेप अन्य कर्मार्गी मनुष्य के अनुशासन के प्रति और संयम के प्रति मेरे मन में आदर ही है बस एक राम नाम लिया तो सारे धर्म बंधन माफ हो गए ऐसा समझना ठीक नहीं है किंतु कर्म से चित्त शुद्धि होते हुए नाम से भगवान के अस्तित्व का भान जागृत रहता है इतना ही नहीं बल्कि पूर्ण चित्त शुद्ध होकर कर्म के गल जाने के बाद सिर्फ नाम ही बचा रहता है और हम भगवान के साथ एकरूप हुए कि चित्त उसमें वलीन हो जाता है राम नाम केवल मंत्र ही है ऐसा नहीं है वह है तो सिद्ध मंत्र है वह भगवान तक ले जाता है इतना ही नहीं वह भगवान को हमारे पास खींच लाता है यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है जो चाहे वह नाम की इस सामर्थ्य का अनुभव करके देख ले राम नाम देह बुद्धि को जलाने वाली अग्नि है राम नाम ओंकार का ही स्वरूप है वह सब कर्मों और साधनों का प्राण है भगवान शंकर से लेकर श्री समर्थ तक जो महासिद्ध हो गए हैं उन सब ने राम नाम को कंठ में धारण किया जो राम का साढ़े तीन करोड़ जप करेगा उसे उसके इष्ट देवता का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा राम नाम का आधार लेकर हम सब राम को प्राप्त करें नाम लेते हुए जो घटेगा वह अच्छा है और हमारे लिए कल्याणकारी है ऐसा भरोसा रखें नारायण नारायण